गीता तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान संभवतः फ्रायट के पास इसका कोई उत्तर नहीं है फिर क्या जीवन के उच्चतर मूल्यों के प्रति रुझान से उत्पन्न होने वाली उदात्त क्रियाएं भी लिबिडो की ही बहिर अभिव्यक्तियाँ हैं फ्रायट कहेंगे हाँ उनकी दृष्टि में भावना का उदात्तीकरण सब्लिमेशन भी धर्म आदि की भावना भी काम के ही संवेद का प्रतिरूप है किंतु वे अपने शिष्य द्वय युंग और एडलर को भी अपनी इस धारणा से कायल नहीं कर सके और वे दोनों इसी बिंदु पर अपने गुरु फ्रायड से कटकर अलग हो गए जो हो पश्चिमी मनोविज्ञान सामान्य तौर पर मन की गंदगी और कुंठाओं को मिटाने की कोई सार्थक दबा नहीं दे पाता इसका कारण यह है कि वह ऐसे किसी तत्व में विश्वास नहीं करता जो मन से परे हो और मन को अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता रखता हो फ्रायड मन की दानवता को तो उभार सकते हैं पर इसमें उनका विश्वास नहीं कि उस मन में देवत्व भी भरा है इसीलिए वे बुद्ध और ईसा जैसे महामानवों के उदात्त मन की कोई व्याख्या नहीं दे पाते जिस धर्म की सहायता से इस महामानवों का मन देवत्व की अभिव्यक्ति का माध्यम बना उसमें फ्रायड की कोई आस्था नहीं थी उनके दृष्टि में जीवन एक लक्ष्य पर ऑफ प्लीजर सुख का संपादन था पर ऑफ परफेक्शन पूर्णता का संपादन नहीं वे धर्म अथवा पूर्णता की प्रेरणा को प्लीजिंग एल्यूसन सम्मोहक भ्रम कहते हैं वे अपने द फ्यूचर ऑफ एलुशन नामक ग्रंथ में रिलीजन धर्म को ह्यूमन बींग्स ग्रेट ऑवेशनल न्यूरिशियस मनुष्य का महाठ हटीला मनस्ताप कहते हैं और अपने बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल ग्रंथ में लिखते हैं आई सी नो वे ऑफ प्रिजर्विंग द प्लीजिंग एल्यूशन अर्थात मैं इस सम्मोहक भ्रम को कायम करने का कोई तरीका नहीं देखता फिर के एक स्थान पर यह भी कहते हैं इफ़ आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस दिलेटियल गॉड्स I will set in motion the infernal religion. यदि मैं स्वर्ग के देवताओं को प्रभावित नहीं कर सकता तो नारकी लोगों को तो अवश्य ही गतिशील बना दूंगा और वही उन्होंने किया शासन और दमन के नाम पर संयम की धज्जियां उड़ा दी गई कुंठाओं और मनोग्रंथियों के नाम पर वासनाओं को खुली छूट दे दी गई सम्मोहक भ्रम को तोड़ने के नाम पर मनुष्य को अनास्था का शिकार बना दिया और प्रगतिशीलता के नाम पर उन्मुक्त यौनाचार और दुराचार ही मनुष्य के पास बचा रह गया आज पश्चिम का मनुष्य इसी दिशाहीनता में भटक रहा है फलतः या बुरी तरह मानसिक उद्वेगों और तनावों का शिकार हो गया है भौतिकवाद ने प्राचुर्य के अभिशाप कर्स ऑफ प्ले प्लेटी को जन्म दिया है जो मनुष्य को भीतर से खोखला बनाए दे रहा है तीन सौ तेईस डॉक्टर राधा कृष्णन और स्टालिन यहाँ पर एक घटना स्मरण में आती है जब डॉक्टर राधा कृष्णन से राधा कृष्णन रूस के राजदूत बनकर भेजे गए तब जब वे अपना परिचय पत्र देने स्टालिन से मिले तो स्टालिन ने उनसे कहा हमारा देश आप लोगों को पक्षियों के समान आकाश में उड़ना तथा मछलियों के समान पानी में तैरना सिखाएगा झट डॉक्टर डा राधाकृष्णन उत्तर में बोले यह तो ठीक है महामहिम लेकिन हमारा देश आप लोगों को मनुष्य के समान धरती पर चलना सिखाएगा